शांति ही ओम मै सोवन्नमती यो विपश्यति विपश्यईं शृणो हम्माशंती श्रुधि श्रीवंते वदा ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 125वां सौ सूक्त जिसे वादाम भ्रिणी सूक्त कहा जाता है उस पर विचार कर रहे हैं मंत्र बड़े सरल बहुत सुंदर हैं और कहते हैं कि ये दुनिया बोल रही है ये उसका व्याख्यान कर रही है ऐसे ही ये सूक्त उसका व्याख्यान कर रहा है इसलिए इसका ऋषि भी वागाम्रणी है और इसका देवता भी वागाम्रणी है छंद इसका त्रिष्टूप है हमने जिस मंत्र की चर्चा प्रारंभ की है उसके पहले भाग में देखा था कि यो अन्नमति जो उसके पुरुषार्थ उसकी योग्यता उसके निर्माण उसकी रचना कौशल के कारण वो खाने योग्य बना है खाने योग्य पदार्थ बने हैं यो जो देख रहा है और देखने योग्य बना है यीम शनोत्युक्तम जो कहा हुआ मैं कह रहा हूँ उसे सुनता है उसे सुन सकता है उसके बाद हमने विचार किया था अमंत वो माम उपक्षिजंत उपक्षीय थी वे नष्ट हो जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं वह उनको समाप्त कर देता है किसको अमंतव जो उसको नहीं मानते हैं मुझे लगता है यहां वो कह रहा है कि मुझे नहीं मानते हैं, जबकि अर्थ ये निकल रहा है कि जो उसकी नहीं मानते और उसकी मानते हैं तो उसकी वही मानेंगे जो उसको मानते हैं जो उसको नहीं मानता है तो उसकी कैसे मानेगा और जो उसकी नहीं मानेगा तो वो अनुकूल कैसे रहेगा जो नियम को मानता है वो नियामक को भी मानता है जो व्यवस्था को मानता है वो व्यवस्थापक को भी मानता है जो अधिकारी को मानता है तो अधिकार को मानता है अधिकार को मानता है तो अधिकारी को मानता है इसलिए जो व्यक्ति अमंतव उस व्यवस्था को भी नहीं मानते तो व्यवस्थापक को भी नहीं मानते और व्यवस्था में रहते हुए नियमों के बीच में रहते हुए अधिकारी के पास रहते हुए यदि मैं उसके अधिकारों को नहीं मानता मैं उसकी व्यवस्था से इनकार कर देता हूँ उसके नियमों के पालने के लिए इनकार कर देता हूं तो वो मेरा कैसे भला कर सकता है मैं कहता हूं कि मैं तो सड़क के दाहिनी ओर जाऊंगा नियम कहता है बाई ओर चलो तो उसका क्या होगा उसका तो विनाश होना ही होना है वो नष्ट होगा ही अमंत मांत उपक्षण अमंतवह <ँवारे> जो मुझे नहीं मान रहे हैं अर्थात मेरा नियम नहीं मान रहे हैं जो नियम मान रहा है वो मुझे मान रहा है जो मुझे मानता है वो मेरा नियम भी मानता है जिसको मैं पिता कहता हूँ जिसको मैं गुरु कहता हूँ जिसको मैं अपना देव भगवान कहता हूँ उसकी बात को भी मैं उतना ही सहज आदर से स्वीकार करता हूँ उसकी बात सुनने में मुझे उतना ही प्रेम होता है उतना ही आदर होता है उतना ही अच्छा लगता है लेकिन संसार में यदि कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं मानता तो नहीं मानता ये वो कह सकता है ये उसकी स्वतंत्रता है और यदि वो इसका पालन करता है कि मैं नहीं मानता तो जो प्रकृति के नियम हैं उनका वो तिरस्कार करता है उनको अमान्य करता है उनका पालन नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति में नियम का पालन न करने से जो दंड है एक हम देखते हैं दंड है सड़क के नीचे दुर्घटना से ग्रस्त हो गया तो हमें ऐसा नहीं लगता किसी ने मारा ऐसा लगता है वो खुद मर गया वो मरने के लिए ही उधर गया तो वैसे ही जो उसे नहीं मानता उसे वो मारता नहीं है जो नहीं मानता वो स्वयं ही मर जाता है उसके मानने में मेरी सुरक्षा है उसके स्वीकार करने में मेरी सत्ता है उसे जानने में मेरा ज्ञान है यदि होने वाली चीज को मैं नहीं जानना चाहता कहूंगा तो ये मेरी योग्यता नहीं होगी ये मेरी अज, अयोग्यता और अज्ञान की बात होगी इसलिए जो कहता है कि मैं नहीं मानता मैं नहीं मानना चाहता न माने लेकिन उपक्षयंती नष्ट तो होना पड़ेगा नष्ट तो होना ही पड़ेगा तो वेद ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर बड़ा अधिमानी है और वो दूसरों को सहन नहीं कर रहा है इसलिए वो उनको नष्ट कर रहा है वो उनको नष्ट नहीं कर रहा है वो उस नियम का पालन नहीं करते हैं इसलिए नष्ट हो रहे हैं नष्ट करना तो तब होता जब नाश की वहां कारण न होता यदि कोई व्यक्ति वर्षा में भीगे नहीं और ये कहे कि मुझे भिगोया जा रहा है वो भिगोया नहीं जा रहा है वो भीगने के लिए गया है वो आग के साथ यदि हाथ लगाता है तो आग उसे जला नहीं रही है वो जलने के लिए गया है तो इसलिए संसार में कोई मनुष्य इस प्रकृति के परमेश्वर के बनाए नियमों को तोड़ता है तो आप कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे मारा है नहीं वो तो स्वयं मरने के लिए गया है वो मरने के लिए ही उसने वही किया है कहते उन्हें क्यों मरना चाहता है क्या अर्थात तो वहां जाने का मतलब है मर जाना नियम का तोड़ने का मतलब है नष्ट हो जाना तो इसलिए मंत्र का भाव ये है कि जो व्यक्ति उसकी सत्ता को नहीं मानता उसके नियम को नहीं जानेगा नियम है कि जब तक नियम है तो नियामक तो होना ही होना है व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होगा ही और व्यवस्था मानो व्यवस्था मानोगे तो व्यवस्थापक को मानते हो नियम है तो नियमक को मानते हो यह उसकी सत्ता को सिद्ध करने के नियम है और इस सत्ता को सिद्ध करने के कारण ही इस मंत्र में कहते हैं कि भाई देखो नियम को मानोगे तो तुम सफल रहोगे नियम को नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे तो आप कहते हो नियम को तो हम इसलिए मानती हूं कि क्योंकि हम नियामक को नहीं मानते अधिकारी को नहीं मानते अधिकारी का अधिकार ही नहीं जानते तो परमेश्वर का फिर तो सीधा सीधा नियम तो आपको शीयती नष्ट कर ही देगा आपको समाप्त कर देगा आप यदि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा आप पानी में छलांग लगाकर सोचते हैं कि मैं बिना तैरे ही पानी में जाऊंगा तो आप डूब जाएंगे प्रकृति ने जो भी नियम बनाया है आपके लिए चाहे देखने का सुनने का यदि उन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको नष्ट होना होगा इसे यदि आयुर्वेद की भाषा में समझें तो आचार्य चरक ये कहते हैं कि आप जो कुछ करते हैं वो उसका उपयोग न तो कम होना चाहिए न उपयोग से रहित होना चाहिए न उसका अति उपयोग होना चाहिए बल्कि उसका सम्यक योग होना जिसको उनकी भाषा के जो शब्द हैं उनमें यदि कहा जाए वो कहते हैं अयोग हीन योग मिथ्या योग और अति योग चार चीजें नहीं होनी चाहिए हम सूरज के अंदर में कभी जाएं ही नहीं ये भी गलत है हम सूरज को देखें तो दोपहर के सूरज को तेजी देखते ही रहें यह भी गलत है हम नहीं देखने की चीज़ देखें ये भी गलत है तो अति योग है ये भी है मिथ्यायोग है ये भी है हीन योग है ये भी है और अयोग है तो क्या होना चाहिए कहते सम्यक योग है नियम का पालन है उस नियम को आप समझें और नियम का पालन करें तो नियम का पालन नहीं करने से क्या होता है इसके लिए एक बड़ा अच्छी बात है जब आप कहते हैं कि हम उसे नहीं मानते तो उसके द्वारा जो कुछ बनाया गया आप उसे भी नहीं मानते आप मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो संबंध है समानता का आप इसे भी नहीं मानेंगे आपको जो प्रकृति के संरक्षण का नियम बताया है आप उसे भी नहीं मानेंगे आपको प्राणियों की हिंसा नहीं करनी है उसे भी नहीं मानेंगे तो जो उचित और अनुचित का विवेक है आप उसे भी नहीं मानेंगे तो ये नहीं मानने का जो प्रश्न है ये नष्ट होने का दूसरा एकदम पर्याय है उदाहरण है इसलिए जो संसार में रहता है जो संसार में है उसको ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार व्यवस्था का दूसरा नाम है नियम का दूसरा नाम है तो वो व्यक्ति हमारे लिए इसमें बहुत सारे नियम बना रखे हैं और मैं नियम को तोड़ करके कहता हूँ कि वो अहंकारी है नहीं है क्यों न तस्ते कार्यम करणम से विधेयक उपनिषद कार ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि उसके बड़े छोटे का आधार नहीं वो बड़ा छोटा हो सकता था यदि उसको किसी ने बनाया होता तो हो सकता है दूसरे ने कोई बड़ी चीज बना दी हो उसने एक कुम्हार ने एक घड़ा छोटा बनाया तो कुम्हार एक बड़ा घड़ा भी बना सकता है न उससे कोई बड़ा चीज बन रही है जो छोटी बड़ी बन सकती है न कार्यम न करणम जीवित देते वो चीज ऐसी है उस जैसा न तो उससे बन सकता है न उस जैसे को किसी ने बनाया है परमेश्वर को बनाने के लिए जैसे मनुष्य को बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है तो मनुष्य किसी का कारण भी है और किसी का कार्य भी है एक मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हुआ है एक मनुष्य मनुष्य का पिता है तो एक मनुष्य मनुष्य का पुत्र है तो जो पुत्र है वो किसी का पिता है जो किसी का पिता है वो किसी का पुत्र है तो वो किसी से पैदा हुआ है वो किसी को पैदा कर रहा है इस तरह से वो किसी उसका कर्ण भी है और उसका कार्य भी है जिसने उसको पैदा किया है वो उसका कर्ण है और जो वो जिसको वो पैदा कर रहा है वो उसका कार्य है लेकिन न तो परमेश्वर किसी से पैदा हुआ है न परमेश्वर से कोई दूसरा परमेश्वर पैदा हो रहा है क्योंकि यदि परमेश्वर किसी से उत्पन्न हुआ तो वो भी परमेश्वर ही होता जैसे मनुष्य किसी से उत्पन्न हुआ है तो मनुष्य से ही उत्पन्न होता है और मनुष्य किसी को उत्पन्न करता है तो भी मनुष्य ही उत्पन्न करता है तो यदि आप ये कहते हैं कि परमेश्वर किसी से उत्पन्न हुआ है तो वो परमेश्वर से ही उत्पन्न होगा और यदि उससे कुछ उत्पन्न हुआ कहेंगे तो परमेश्वर ही उत्पन्न होगा क्योंकि मनुष्य का बनाने वाला भी मनुष्य है और मनुष्य का मनुष्य बनना है जिससे वो भी मनुष्य है इसलिए पंक्ति है न सत्य कार्य कर्णम से विद्य पर उस परमेश्वर का न कोई कार्य है न कोई करण है न तत् समस्याप्यधिकश्च दृश्य थे यदि उस जैसी दो चीजें होती एक ही कार्यालय में दो अधिकारी होते तो कोई बड़ा होता कोई छोटा होता या बराबर का होता लेकिन परमेश्वर की जो सत्ता है वो एकमात्र होने से न तत् कार्य कर्णम से विद्यते न तत् समस्याप्यधिक दृश्य उसका सम ही नहीं है तो अधिक होने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता न के शक्ति विविध ही उसकी जो शक्ति है वो नाना रूपों में दिखाई देती है ये नाना रूपों में दिखाई देना उसके एक और अकेले होने का प्रमाण है और बहुतों के पास बहुत कुछ है लेकिन एक के पास सब कुछ है तो यह सब कुछ क्या मुकाबला बहुत कुछ होने वाले नहीं कर सकते ये बहुत होने पर भी बहुत कुछ इनके पास होने पर भी ये सब कुछ वाले का मुकाबला नहीं कर सकते जो सब कुछ है सब का स्वामी है सब साधनों का अधिपति है सब कुछ जिसका है हम कितना भी अपना आप बना लें तो हमारे पास बहुत कुछ तो हो सकता है किंतु सब कुछ नहीं हो सकता और ये सारे भी मिलकर यदि कहें कि हमारे पास जो है वो सब कुछ है वो भी नहीं हो सकता इसलिए सब कुछ होना किसी का वो केवल एक के लिए संभव है कोई एक ही व्यक्ति कह कह सकता है सब कुछ मेरा है जहां व्यक्ति ही दो हैं वो कैसे कहेंगे कि सब कुछ मेरा है उसका सब कुछ अधिकार बने कै, बनेगा कैसे कम बनेगा अधिक बनेगा थोड़ा ज्यादा बनेगा लेकिन सब कुछ नहीं बनेगा इसलिए हम बहुत हैं तो बहुत तो बन सकता है तो बहुत बनता है जब किसी का काम है थोड़ा है तो बहुतों के पास बहुत है ये ठीक वाक्य है लेकिन न तस्य कार्य करणम से विद्यते न तस् समस्यात्यधिकता है परास्त शक्ति विविध ही वे शुरू थे उसकी जो शक्ति है उसका जो सामर्थ्य है वो आप जितनी तरह से देखें उतनी तरह से दिखाई देता है परास्त शक्ति विविध ही क्यों है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान बलक क्रिया अंतर बड़ा स्पष्ट है मेरे पास है सब कुछ है लेकिन सब उपार्जित है सब किसी का दिया हुआ है सब उधार में आया हुआ है किसी ने कुछ किसी ने कुछ करके मुझे दिया हुआ है ये स्वाभाविक है यदि ये, ये सब कुछ मेरा होता तो मेरे अंदर से आता मेरे अंदर से पैदा होता लेकिन मेरा ज्ञान मेरे अंदर से नहीं पैदा हो रहा है मुझे बाहर से मिल रहा है मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो करने का सामर्थ्य करने का बोध मुझे बाहर से हो रहा है मेरा बल घट रहा है बढ़ रहा है किसी के कारण से बढ़ता है किसी के कारण से घटता है वो मेरा निज नहीं है वो मेरा स्वाभाविक नहीं है वो शरीर के में भी हो तो भी स्वाभाविक नहीं है आत्मा हो तो संपूर्ण हो ही नहीं सकता उसके अंदर सीमित होगा और इस असीम सामर्थ्य को पैदा करने वाला वो नहीं हो सकता है इसलिए वाक्य बड़ा बहुत सरल है स्वाभाविक उसका उसका स्वाभाविक है अच्छा स्वभाव में कभी भी घमंड नहीं होता घमंडी स्वभाव बनता है स्वाभाविक घमंडी नहीं होता है यदि वो स्वाभाविक होता तो घमंड बनता ही नहीं अहंकार बनता ही नहीं उसके आहंकार बनने का सबसे बड़ा कारण ही है उसका कम होना या बाहर बाहर से से से आना। जिसके पास कुछ आया ही ही नहीं, उसका अपने अंदर से ही है, तो उसको दूसरे से अधिक का बोध कैसे होगा तुलना कैसे होगी दुनिया में दूसरा दिखाई नहीं देगा तो वो कहेगा किससे की कि मैं तेरे से ज्यादा हूँ मैं तुझे ऐसा करूंगा दूसरा नहीं है उसकी तुलना में इसलिए कहा स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया चल तो वो परमेश्वर स्वाभाविक रूप से है तो वो जो कह रहा है वो आरोपित नहीं है अर्जित नहीं है उसके स्वभाव में विकृति नहीं है जो विकृति है वो दोष है और मेरे अंदर अहंकार का होना विकृति है जिसका स्वाभाविक है कहना वो विकृति में नहीं आएगा वो दोष में नहीं आएगा इसलिए कहा कि अमंत वो माम उपक्षी जो अमंतव हैं वो नहीं मानने वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे वो और कोई कारण नहीं है ऐसा करना ही नाश होने को नाश को प्राप्त होने का कारण है तो इसलिए यहां पर कहा त तमंतव वे अमंतवा न मानने वाले उपक्षयंती नष्ट हो जाते हैं और ये बात इतनी ही नहीं है वो नष्ट हो जाते हैं ये सच है ये कैसे पता लगता है कहता है वो तो देखने से पता लगेगा वो अनुभव करने से पता लगेगा तो हम संसार में क्या देख रहे हैं तो संसार में देखो समझो और जानो कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा क्या होता है जो ठीक रास्ते चल रहे हैं उनको देखते हैं तो देख रहे हैं कि वो सुरक्षित पहुंच रहे हैं और जो ठीक रास्ते नहीं चल रहे हैं उनके साथ दुर्घटना घट रही है तो यह हमको दिखाई दे रहा है और दिखाई देने से हमारे को अपने मन में ये स्पष्ट हो रहा है कि ये नियम है जिसका पालन करने से आदमी सुरक्षित है सकुशल पहुँचता है और ये नियम का उल्लंघन है जिसको करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दुर्बलता को दुर्गुणता को प्राप्त हो जाता है तो ये बात मुझे देखनी है यही देखना तो परमेश्वर को देखना है और क्या देखना है यदि किसी के नियमों को देख लिया जान लिया तो उसको तो जान ही लिया आपने क्यों उस, उसने जो नियम बनाए हैं उन्ही में तो उनका सामर्थ्य है उसने जो नियम बनाए हैं उसी में तो उनकी योग्यता है इस सामर्थ्य कोई इस सामर योग्यता को ये नियम ही तो बता रहे हैं और ये नियम बताना ही है अमंत वह माम उपक्ष जो नहीं मानता है वो नष्ट हो जाता है ओ, ओ।